ब्लॉक की एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रद्ध संसार में सुनते हैं टी पद्म की कहानी कंचा वाचक स्वर भारती परिमल, अपू कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जा रहा है बस्ते में रखे स्लेट और पेंसिल के टकराने से आवाज हो रही है लेकिन अप्पू का ध्यान उस ओर नहीं है वह तो कौवे और सियार की कहानी में उलझा हुआ है सियार की तारीफ पर कौआ गाने के लिए चोंच खोलता है तो रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर जाता है कौवे की बेवकूफी पर अप्पू जोर से हंस पड़ता है चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में चॉकलेट पेपरमेंट और बिस्किट रखे हुए थे अप्पू उन पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसके, उसके पिता अक्सर ही उसे ये चीजें लाकर देते हैं। उसका ध्यान तो उस जार पर अटक जाता है जिसमें कंचे रखे हुए थे हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल्ड कंचे बड़े आंवले जैसे कंचे अप्पू को बहुत खूबसूरत लगते हैं। वह कंचों की दुनिया में खो जाता है उसे लगता है जैसे जार आसमान से भी बड़ा हो गया है और वह उसके अंदर चला जाता है वहाँ कोई दूसरा बच्चा नहीं था फिर तो उसे मजा आ रहा था क्योंकि छोटी बहन की मृत्यु के बाद उसे अकेले ही खेलने की आदत ऐसी हो गयी थी जार के अंदर कंचे बिखेरकर वह मजे से खेलता रहा तभी दुकानदार ने उसे डांट कर कहा कि वह तो जार को ही नीचे गिरा देगा अप्पू की तंद्रा भंग हो गई। वह चौक उठा दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए तो अप्पू ने ना में सिर हिला दिया उसी समय स्कूल की घंटी बजने की आवाज आई जाये बस्ता था दौड़ पड़ा, पड़ा। देर से पहुंचने वाले बच्चे पीछे, पीछे ही बैठते थे इसलिए आज अप्पू को पीछे ही बैठना पड़ा वहां बैठकर वह देखने लगा कि कौन कहां बैठा है सभी अपनी जगह पर बैठे थे रोज समय पर आने वाला रामन अगली बेंच पर था और तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अप्पू बैठा था अप्पू को जॉर्ज दिखाई नहीं दिया वह जॉर्ज को ढूंढ रहा था क्योंकि सब बच्चों में वही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था अप्पू को याद आया रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था मास्टर जी के आते ही हड़बड़ी में उसने पुस्तक उस खोली मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे उन्होंने बच्चों को बताया कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्यूँकी उसका यंत्र भाप की शक्ति ऐसी चलता है मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताने लगे रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह होती है जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं यह लोहे का बड़ा पीपा होता है अप्पू का ध्यान तो कंचो में ही था वह सोच रहा था कि जॉर्ज के ठीक होकर आते ही वह उसे कंचो के बारे में बताएगा वे दोनों मिलकर खेलेंगे कोई और उनके साथ नहीं खेलेगा अप्पू को देखकर कर मास्टर जी समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है वह गुस्से में आकर पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है अप्पू कांपते हुए बोल उठता है कंचा कक्षा में हंसी का ठहाका छा जाता है मास्टर जी अपू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं बेंच पर खड़ा सुबकता हुआ अपू फिर से कंचो के बारे में सोचने लगता है जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीद लेगा लेकिन, लेकिन खरीदेगा कैसे जॉर्ज को साथ ले जाने पर क्या, क्या? मांगने पर दुकानदार नहीं देगा अगर, अगर खरीदने पड़े, पड़े, तो, पड़े तो, तो कितने, कितने पैसे लगे? लगेंगे कक्षा में बच्चे मास्टर जी से अपने अपनी शंका का समाधान करा रहे थे मास्टर जी ने देखा अपू फिर कहीं खोया हुआ है उन्होंने अपू ऐसी पूछा की वह क्या सोच रहा है अपू ने कहा पैसे मास्टर जी ने कहा किसलिए पैसे चाहिए अप्पू कुछ नहीं बोला मास्टर जी ने समझा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसों के बारे में सोच रहा है वह उसे बताने लगी कि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती उसी समय कक्षा में चपरासी फीस जमा कराने के लिए नोटिस लेकर आता है मास्टर जी के आदेश आरोप बहुत से छात्र फीस जमा कराने के लिए चले गए अपू को याद आया उसके, उसके पिता ने फीस के लिए डेढ़ रूपए दिए थे वह खुश हुआ कि फीस जमा करने के बहाने वह बेंच से उतर सकेगा लेकिन मास्टर जी उसे जाने नहीं देते और फिर बेंच पर खड़ा कर देते हैं। अपू रोने लगता है मास्टर जी उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत देकर छोड़ देते हैं अब दफ्तर जाता है लेकिन उसका मन अभी कंचो में ही अटका हुआ है वह फीस नहीं जमा कराता है घर लौटते समय उसकी चाल में तेजी आ जाती है और वह उसी दुकान पर आकर रुकता है दुकानदार उसे देखकर कर पड़ता है और पूछता है कि उसे कंचे चाहिए ना? अप्पू मुस्कुरा सिर हिलाता है दुकानदार ने अप्पू से पूछा कि उसे कितने कंचे चाहिए जवाब में अप्पू ने फीस के मिले हुए डेढ़ रूपए उनके सामने रख दिए इतने पैसे देखकर पहले तो दुकानदार चौंकता है लेकिन फिर मन ही मन सोच लेता है कि अपू अपने सारे दोस्तों से पैसे लेकर आया होगा सभी मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे। पोटली में कंचे लिए अपू चलने लगा रास्ते में उसका मन हुआ कि पोटली खोलकर देख ले कि सभी कंचों में लकीरें हैं कि नहीं जैसे ही उसने पोटली खोली की सारे कंचे बिखर सड़क के बीचों बीच आ जाए उन्हें बीनने लगा उसकी हथेली भर गई, तो वह बस्ते में रखने लगा अचानक एक कार ब्रेक लगाकर रुकी और अपू ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने गुस्से में हॉर्न बजाया अपू ने समझा शायद उसे भी कंचे अच्छे, अच्छे लग रहे हैं उसने कंचा दिखाकर कर मुस्कुराते हुए पूछा कंचे अच्छे हैं ना? ड्राइवर हस पड़ा अपू घर पहुँचा उसने माँ को कंचे दिखाए इतने कंचे देखकर कर माँ को आश्चर्य हुआ माँ सोचने लगी कि वह खेलेगा किसके साथ उसकी छोटी बहन तो अब रही नहीं माँ की आंखों में आंसू आ गए। ने समझा शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए उसने माँ से कहा बुरे कंचे हैं ना? माँ ने कहा नहीं अच्छे हैं। वह हंस पड़ा माँ भी हंस पड़ी अब अब अपू बहुत, बहुत खुश, खुश दिखाई दे रहा था अभी, अभी आप सुन, सुन रहे थे, थे।, थे। लेखक टी पद्मनाभरा की कहानी कंचा वाचक स्वर भारती, भारती परिमल